द्वितीय द्वितय श्रावण मास के विहित कृत्य ईश्वर उच साधु साधु महाभाग विनितो सी महाभागिनी च्रोता गुणयत यस्मा श्रद्धालुर्भक्तिषिता ईश्वर बोले हे महाभाग आपने उचित बात कही है हे ब्रह्मपुत्र आप विनम्र गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं श्रावणे मासियाम भवता नघ अष्ट अक्षे प्रेमणा परमया मुदा हे अनघ आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊँगा प्रिय च तथा विध पंचमो मस्तक प्रोध तुत तम चमत्सर त्यक्वाम जत शरण गक्षा मितिता भूतमनाशु द्वेश न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का पांचवा मस्तक काट दिया था तो भी आप उस द्वेश भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं अत हेता मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आप एकाग्र चित्र होकर सुनिए तो नरह कुरियान श्रावण निर रुद्राभिषेक हे योगिन मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन करें प्रतिदिनद्राषेक स्वीते कसिग्चरे पुष्प फलस्य धान्यस्य तुलसी मंजरी तल बिल्लपत्रेलक्ष शोटिलिंगा कर्तव्य ब्राह्मण से भोजे धारणापुरियापोषण मथप पंचामृताभिषेकम च मम प्रीति करम परम अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए पुष्पों फलों धान्यों तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और विल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए एक करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचाभिषेकना चाहिए अस्से कृत यदानन कलते भूमि साई ब्रह्मचारी सत्यवाक्यो भविन्मु नन्देन मेहनम तो व्रत दाचन अनोदनम थमस्ने साम मथा पिबा पत्रे चैवा इस मास में जो जो कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है ए इस माह में भूमि पर सोने ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत न करना चाहिए फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए पत्ते पर भोजन करना चाहिए व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे हे मुनिश्रेष्ठ इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए सदाचारो भूमि साई प्रातः स्नायी जितेन्द्रिय प्रत्यहं मतपूज प्रत्यहम कुकाग्रकृत मनस पुशनम्य मंत्राण सिद्धिदरम शिवष मंत्र गायत्री जप चरेत प्रदक्षिणा नमस्कार वेदपाराएं तथा जप्त फल तो भदाचारायण करने वाला प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को हो, एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए इस मास में किया गया पुरस्रण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है इस मास में शिव के संरक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए पुरुष सुक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है ग्रह यज्ञ युतस्तथा कृता इस मास में किया गया ग्रहय कोटिहोम लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है अस्मासेस चैक दिन यो बंध्यम व्रत तो नएत स जाति नरक घोरम भूत संप्लव जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर घोर नरक में वास करता है यथा यम्मे प्रिय मे कामिना फल निष्कामस्य तु तो यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं यह सका व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है तत्र व्रतानि ये धर्म शृणुस रवौ रवि व्रत सोमे मतूजा नक्तोजनम प्रथम सोमाररम व्रत चाद्रोटकाबिद साधमा श्रिय सर्वकाम सिद् हे सत्त इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके साढ़े तीन महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है भाव में मंगल गौर बुध जीव शुक्रे जीवंती कायाश्च आंजने नृ सिंह शनो व्रत सीष्टम धिस्व बुने शुणु नभ शुक्ल द्वितीया जाम भ्रृतमो तथा शुक्ल चतु्यां तो तु दुर्वागणपतिव्रत विनायकी तिथ्याश् संज्ञा सदपरा बुधे नागा पूजने सस्ता पंचमी शुक्ल मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत शुक्रवार को जी जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है हे मुने अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुम्बर नामक व्रत होता है श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है एमुन उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है इम रौरवकल्पी जानी मुन सतम सुपोदन व्रत ष्या सप्तम्या शीतला व्रत ये मुनश्रेष्ठ इस पंचमी को कोौरव नाम से जानिए ष्ठीतिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमीतिथि को शीतला व्रत होता है पवितारोपण दिव्यावसोभूते यथा भवत शुक्लृष्ण नवम्योस्तु ्रत विधि स्मृत दशम्या शुक्ल पक्षेतु आशा संयम व्रत भवे पक्षदय विशेषोस्मेदशी शुक अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत कर, करना बताया गया है शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है पवित्र पवित्रोपणम शुक्ल्वादश्याम तू हरे स्मृत द्वादश्याम श्रीधरम पूज्य परा गतिम्वाप उत्सर्जनम उपाकर्म सभा दीप तथ उपाकर्म सभायाम तू रक्षाबंधस्तः पर श्रवणा कर्म तथा बलिस्मृत शुर्णिमायाप्तक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है उस सर्जन उपाकर्म सभादीप सभा में उपाकर्म उसके बाद दक्षाबंधन पुनः कर्म, सर्प बलि और हेग्रीव का अवतार ये सात कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं नभ कृष्णहेतुसचतुर्थी व्रत मुच्यते जेया बानवक्रावणी कृष्णपंचमी पूर्णवता कृष्णाष्टम दिवजोत्तम अवतार सबन्व्रत महोत्सव श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए हे द्विजोत्तम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ इस दिन उनका अवतार हुआ अतः महान उत्सव के साथ उस दिन व्रत करना चाहिए हे मुनिश्रेष्ठ इस अष्टमी को मन्वादि तिथि जानना चाहिए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 शुक्लाद्य तिथि आरम्भ्य तत्त तिथि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं वन देव प्रतिपदी द्वितीया ब्रह्म देवता तृतीया तथा गौरी चतुर्थ्याणनायक सर्पाधिपा पंचमी स्यास षठी स्या स्कंदता सप्तम्याम्भास्करो देव शिवदेवाष्टमीतिथि प्रतिपदातिथि के देवता अग्नि द्वितीय तिथि के ब्रह्मा तृतीय की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं पंचमी के देवता नाग हैं और षठी की देवता कार्तिकेय हैं सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं दुर्गा नौमी दस्यंतकता एकादश्यधिपावे प्रकर्ति द्वादश हरिकामदिपो मत चतुर्दश्या शिवस्व पौर्णमाशीपति अमायातरो देवा एथ्यधिप्रृता सदेवस्त पूज्य सैवसी या तिथि नवमी की देवी दुर्गा दसमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्व देव कहे गए हैं द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं चतुर्दशी के देवता शिव पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं ये तिथियों के देवता कहे गए हैं जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए अगस्तस्य से उदयो मास प्राएणात्र जायते कथयामी चम कालम शृण स्वयं मुदे प्राय इसी मास में अगस्त का उदय होता है हे मुने मैं उस काल को बता रहा हूँ आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए सिंह संक्रांति दिवसाद्यन्द्वाद चार घटिका तदागस्त भवें सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब बारह अंश चालीस घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है उसके सात दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए सप्ताहानि ततः पूर्व अगस्त्या समाचरेत द्वादेश मासेशु आदित्योपिन्न्य संज्ञया तपते श्रावणे तिरीति संगित तत्पूजन च कर्तव्य मास भक्ति तत्पर बारहों मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं उनमें श्रावण मास में सूर्य गभस्थि नाम वाला होकर तपता है इस मास में मनुष्यों को भक्ति सम्पन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए चतुर्ष यानी मासणे चजेचाक दधिभाद्रपदे तथा दुग्ध मयुजे वासी का तजेत त्यजे इत्यादी समस्ता रिता शक्वन एकणो बासी गुणस्तलभा उद्देश्यो मैं प्रोक्त संचिपातो तव मानद अत्र व्रता तो धर्म मुनिष्तम के विस्तरो वक्त नारम वर्ष हे सत्तम चार मासों में जो वस्तुएँ वर्जित है उन्हें सुनिए श्रावण में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है हे मानद यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है हे मुनिश्रेष्ठ इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता मम प्रीत्यवा कुयाद्रतमशेष अवजेदस्थ परिचार कल्पयंतत्रे कल्प भेद ते वैन निरगा सनत्कुमर तस्मा श्रावण धर्म मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है जो लोग भेद करते हैं वे नरक गामी होते हैं अतः हे सनत कुमार आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए स्कंद पुराणेश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मृतोदेश कथनम नाम द्वित